श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण देव सन 1885 सौ ईस्वी की नौ यात्रा ईशान बाबू का परिचय यह पहले ही कहा जा चुका है कि रथ यात्रा के दिन प्रातःकाल श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते के ठनठनिया स्थित ईशान बाबू के घर गए थे उनके साथ श्रीयुक्त योगेन स्वामी योगानंद जी हाजरा आदि और भी कुछ भक्त थे श्रीयुक्त ईशान के सदस्य दयालु दानशील भगवत विश्वासी भक्त का दर्शन संसार में दुर्लभ है उनके तीन चार पुत्र थे तथा सब योग्य एवं विद्वान थे उनके तृतीय पुत्र सतीश श्रीयुत, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे श्रीयुत सतीश पखावत बजाने में अत्यंत कुशल थे इसलिए श्रीयुत नरेंद्र के मधुर कंठ की तान बहुधा उनके घर में सुनाई पड़ती थी ईशान बाबू की दया के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने हमसे एक दिन कहा था कि उनकी दया पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर की अपेक्षा किसी अंश में न्यून नहीं थी स्वामी जी ने स्वयं देखा था कि ईशान बाबू अपने अन्य व्यंजनादि कितने ही दिन घर में दूसरा कोई भोज पदार्थ न रहने के कारण भूखे भिखारियों को प्रदान कर स्वयं जो कुछ प्राप्त होता था उसे ही खाकर दिन बिता दिया करते थे दूसरे के दुख कष्ट की बात सुनकर उसे दूर करने में अपनी असमर्थता का अनुभव कर कितनी ही बार उनको अश्रु विसर्जित करते हुए उन्होंने स्वामी जी ने देखा था और इस बात का भी वे उल्लेख किया करते थे कि श्री ईशान जैसे दयालु थे वैसे ही जप पारायण भी थे दक्षिणेश्वर में नियम पूर्वक सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यत उनके जप करने की बात भी हम में से अनेक को विदित थी जप परायण ईशान श्री रामकृष्ण देव के विशेष प्रिय तथा अनुग्रह पात्र थे हमें स्मरण है कि जप समाप्त कर ईशान जब एक दिन सायंकाल श्री रामकृष्ण देव के श्रीचरणों में प्रणाम करने उपस्थित हुए उस समय भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव ने उनके मस्तक पर अपना श्रीचरण रखा था तदनंतर बाह्य चेतना प्राप्त होने के पश्चात दृढ़ रूप से ईशान से वे कहने लगे अरे ब्राह्मण डूब जा डूब जा अर्थात केवल ऊपर ऊपर से जप न कर श्री भगवान नाम में तन्मय हो जा इधर कुछ दिनों से प्रातः काल के पूजन तथा जपादि में ही श्रीयुद्ध ईशान को अपराह्न के चार बज जाते थे तदनंतर थोड़ा लघु भोजन कर दूसरों के साथ वार्तालाप या भजन श्रवणादि में सायंकाल पर्यंत का समय बिताकर पुनः सायंकालीन जप में वे कई घंटे व्यतीत किया करते थे सांसारिक कार्यों की देखभाल उनके पुत्र वर्ग ही किया करते थे ईशान के घर पर बीज बीज में श्री रामकृष्ण देव का शोभा शुभागमन होता था एवं ईशान भी कलकत्ता रहते समय प्रायः दक्षिणेश्वर उनके दर्शनार्थ आया करते थे अथवा पवित्र देवस्थान तथा तीर्थाधि में जाकर तपस्या में संलग्न हो अपना समय व्यतीत किया करते थे उस वर्ष सन अट्ठारह ईस्वी रसोत्सव के दिन श्रीयुत ईशान के घर पर भाटपाड़ा के कुछ भट्टाचार्यों के साथ श्री रामकृष्ण देव की धर्म संबंधी विभिन्न चर्चाएं हुई थीं तदनंतर स्वामी विवेकानंद द्वारा पंडित जी की बात सुनकर तथा उनका आवास स्थल अत्यंत समीप है जानकर उस दिन श्री रामकृष्ण देव पंडित शशधर को देखने गए पंडित जी के कलकत्ता आगमन का समाचार स्वामी जी को प्रारंभ में ही विदित हो चुका था क्योंकि जिनके साधर आमंत्रण से धार्मिक प्रवचन के लिए जे कलकत्ता आए थे उन व्यक्तियों से स्वामी जी का पहले से ही परिचय था एवं कॉलेज स्ट्रीट में अवस्थित उनके घर पर भी स्वामी जी का आना जाना था विशेषकर पंडित जी की आध्यात्मिक धर्म व्याख्याएं भ्रम है यह धारणा होने कारण के कारण युक्त तर्क आदि के द्वारा उन्हें समझाने के निमित्त भी उस समय स्वामी जी वहाँ पर अधिकतर आने जाने लगे थे स्वामी ब्रह्मानंद जी का कथन है कि इस प्रकार पंडित जी के बारे में बहुत कुछ अवगत हो स्वामी जी ने ही श्री रामकृष्ण देव से उनके संबंध में चर्चा की थी तथा अनुरोध पूर्वक उनको वे पंडित जी के समीप ले गए थे उस दिन पंडित सचधर के दर्शनार्थ जाकर श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें कई अमूल्य उपदेश प्रदान किए थे श्री जगदम्बा से चपरास या सामर्थ्य प्राप्त किए बिना धर्म प्रचार के लिए प्रवृत्त होने पर वह सर्वथा निरर्थक हो जाता है तथा कभी कभी उससे प्रचारक का अभिमान अहंकार बढ़ जाने के कारण वह उसके सर्वनाश का भी माध्यम बन जाता है प्रथम दर्शन के समय ही श्री रामकृष्ण देव ने पंडित जी से इन बातों को कहा था यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन ज्वलंत शक्तिपूर्ण महावाक्यों के फल स्वरूप ही कुछ दिन बाद प्रचार कार्य को त्याग कर तपस्या के निमित्त पंडित जी श्री कामाख्या पीठ चले गए थे